फिर वे राजा प्रजाजन कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो राज प्रजाजन आपस में प्रीति वाले होकर अन्न आदि पदार्थों के लिए इकट्ठा करते हैं वे सूर्य और चंद्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुख से तरने योग्य समुद्रों से जन पार होते हैं वैसे ही बड़े-बड़े दुख और दरिद्रों को शीघ्र तरते हैं फिर वह राजा कैसा है उसके लिए क्या उपदेश देना चाहिए इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वान जनों जो सूर्य के तुल्य जीव के तुल्य वा परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से देदीप्यमान विद्या और विनय से युक्त उत्तम यत्न के साथ वाणी मन और शरीर से पिता के समान प्रजा जनों की पालना करने को प्रयत्न करता है उस चक्रवर्ति सर्बोत क्रिस्ट विद्वान और सतकार करने योग राजा के लिए राज्य में सत्यनीति को आप लोग समझावें। जिससे यह सर्वत्र धर्मयुक्त यश वाला हो फिर वे राज प्रजा जन क्या कर कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राज प्रजा जनों तुम प्रतिदिन सोम लता आदि उत्पन्न किए हुए सर्व रोगों के हरने बल बुद्धि पराक्रम बढ़ाने वाले हिंसा रहित महौषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा हो फिर वे क्या करके क्या करावें इस विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो सोमलतादि रस युक्त अन्न वा पान से आप आनंदित होकर हमको आनंदित करते हैं वे ही सबसे सत्कार करने योग्य होते हैं इस सुक्त में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 और 12वां वर्ग समाप्त हुआ अब आठ ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में राजा और शिल्पी जन क्या करके क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उत्पोमा अलंकार है हे अध्यापक और उपदेशकों जैसे वायु और बिजली विमान आदि को में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गति रूप कर्म से विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं वैसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को ले जाकर धन और यश की प्राप्ति निरंतर कराइए उन आप लोगों की सेवा हम लोग निरंतर करें फिर वे दोनों कैसे हैं और क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है हे विद्वानों जो वायु और बिजली बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारण करने वाले वर्तमान हैं उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात कार्यों में लाने से विद्या शिक्षा तथा वाणियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो वायु और बिजली के समान सबके आनंद के बढ़ाने वाले मनुष्यों से प्रशस्त किए जाते और विद्या वा धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं वे ही राज्य कर्म के योग्य होते हैं फिर उस राजा को कौन प्राप्त होकर क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजन यदि बुद्धिमान अतिव बलवान और शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त होवें तो सब ऐश्वर्य और विद्या को संसार में बिस्तारें फिर वे क्या करें इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे राजप्रजा जनों जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजली समस्त चराचर जगत को प्रशंसा के योग्य और निरोग करते हैं वैसे विधान कर उससे हमारे ऐश्वर्य और जीवन को अधिक करो फिर उन्हें कैसे सिद्ध कर क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है हे ऋतग और यजमान आदि जनों सुगंधित और घृतादि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध कर सबके भाग्य की सिद्धि कर सबके सुख को बढ़ाने वाले हो आवर्थ इस मंत्र में वाचक रूपक उपमा अलंकार है जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों का तथा विद्या सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के रोगों को विचार के वायु और बिजली के समान बलिश्ट हो विद्या अभ्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं वे सबके दुखों की निवृत्ति कर आनंद दे सकते हैं फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे सेना बलके अधीशों यदि आप लोग सर्वदा सेना की उन्नति के लिए और युद्ध विद्या के वृद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए तो सर्वत्र जीतिए कहीं भी न पराजित होइए इस सुक्त में इंद्र और विष्णु के समान सभा और सेनेश आदि कर्मों के वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 69वां सुक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ अब 6 ऋचा वाले 70वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में भूमि और सूर्य कैसे वर्तमान हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों आप भूगर्भ और बिजली की विद्या को जानो और जो दो पदार्थ सूर्य और वायु से धारण किए हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो फिर वे कैसे हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों सूर्य और भूमि ही सब जगत की रक्षा के निमित्त बहुत उदक आदि पदार्थ युक्त और सबके काम को पूर्ण करते हैं उनको यथावत जानकर कार्य की सिद्ध के लिए अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो फिर इनको जान कौन कैसा होता है इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों जो भूगर्भ विद्या और द्यावा पृथ्वी के कर्मों को जानते हैं वे प्रजा पशु विद्या और राज्य से युक्त होते हैं फिर वे कैसे हैं और क्या प्राप्त करते हैं इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जैसे उत्तम बुद्धिमान जन बिजली और अंतरिक्ष की विद्या को जान के कार्यों में लगाते हैं वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो फिर उनसे क्या करने योग्य है इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जैसे भूमि और सूर्य सत्य कर्म युक्त इच्छा पूरी करने और मधुरार रस देने धन अन्न बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों वैसा अनुष्ठान करो फिर वे कैसे किसके तुल्य और क्या करते हैं इस विषय को कहते हैं भावारथ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों आप जो सूर्य पिता के समान जो प्रतवी माता के समान ये दोनों सर्व सुख देने वा धन और अश्वज की प्राप्ति कराने वा मंगल कराने वाले उत्तम क्रिया युक्त और बल वा पराक्रम देने वाले वरतमान हैं ने वर्यार कहई विल थे उनको उत्तम यत्न के साथ कैसे न जानूं इस सुक्त में द्यावा पृथ्वी और उनके समान अध्यापक और उपदेशक वा ऋतक और यजमानों के काम का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के साथ संगति जाननी चाहिए यह 70वां सुक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ अब छह ऋचा वाले 71वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में फिर राजा कैसा हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो विद्वान अति बल से युक्त भुजाओं वाला अत्यंत बुद्धिमान विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्त के लिए निरंतर उद्यम करता है वह ऐश्वर्य को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेश कर जैसे यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी करता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है ये विद्ञानों जैसे इस जगत में, जगदीश्व� अविव्याप्त होकर, सबकी रक्षा करता है, वैसे ही इस जगत में व्याप्त होकर, विद्या ओर विनै से समस्त raja को पुत्र के समान पालो। फिर वह राजा कैसा और किस से क्या करे इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाओं की अच्छे प्रकार रक्षा कर डाकुओं को मारे वही नवीन नवीन ऐश्वर्य को उत्पन्न कर निरंतर प्रजाजनों का प्यारा और धार्मिक हो भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे ईश्वर से नियुक्त किया सूर्य लोक प्रतिक्षण अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता वैसे ही राजा न्याय से पालने के लिए प्रतिक्षण उद्योग करता है एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के बीच आप वर्तव कर उन्हें प्रेरणा देता है वही शम दम आदि शुभ गुणों से युक्त राजा होने योग्य है यह सब जाने